बंदे गुरु पद द्व भक्त समित श्रीचैतन प्रभु वंदेता श्री चैतन्य पंचाकलपतरो पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमक गिरी तमह वंदे परमा बृंदावई तुलसीदे वै पिया वैकेश कृष्णभक्ति पदे देवी सत्व नारायण नमस्कृत नर चर दी सरस्वती व्या तथो संकर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशनेक्त युक्तो भक्ति सदा तेथास तीर्थास्पद शिवग्रींचनपालीपोत वंदे महापुरुष तेर लवनक चंदमि छटा विस्गुरजीत विभोद गुरानाग्रसागर सारमती साराधि काम कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निंदाधर से वसदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रा जो कनका बद संगीत नैकमताक्ष विषाबर दिज बरो प्रिय करो करुणा करुणुतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जक्षक्तो वदताबदीनाबई विवाद संवाद भुगो कवसा तस्मै तस्म नमोन गुणयुमे जो वदतादीना वै विवाद संवाद भुगो भवि कुर चा मुहुरात्मोह तस्मी नमो अनंत गुणि शिशिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई गोपा ने बताये जे अप्रक्त शब्द ब्रह्मों के सहारा लिए बिना बद्ध जीव किसी भी हालत भगवान का साथ नाता नहीं जोड़ सकता अपराकृत तो शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना बद्ध जी किसी भी हालत अपराकृत जगत के साथ भगवान का साथ संबंध नहीं जोड़ सकता शिल वक्त सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपाध्य ने एक छोटा सा बुकलेट लिखे थे इसके नाम है रियल ट्रूथ रियल ने ट्रूथ रियल ने सच्चाई दो किस्म का होता है एक किस्म का सच्चाई जिसका अंदर दुनिया भर के आदमी और हमारा माफिक जो बेस बनाया हुआ आदमी वो इस प्राकृतिक जगत का सत्य का अंदर रमण करते हैं रोपाड़ में बताए थे जो विषयासक्त चित्तानम कृष्णा वेशो सुदूर था जब तक आपका दिल और दिमाग जड़ जगत का विषय से रमन करते रहे तब तक राधा रमण का चिंता दूर की बात है उपनिषद जी में सुंदर बताया नाल पे सूखमस्ती भूमई व परमसुखा श्री सरस्वती जाकर बोलते थे जे जब तक बुद्ध जीव अनंत के साथ संबंध ना जोड़े उसका अंदर का डिसेटिस्फेक्शन कभी मिटता नहीं जब तक बुद्ध जीव अनंत का साथ संबंध नहीं जोड़ पाता तब तक उसका अंदर का जो प्यास जो उसका वासना किसी भी हालत से छोड़ता नहीं श्रीमद भागवत जी का सिद्धांत है संत एव अशोन्दंती व्यास अंग संग उक्ति भी संत एव अश्व छिंदंती मनोव्यास अग उक्ति ही प्रवचन के द्वारा अप्रख शब्द ब्रह्मों के द्वारा संत महात्मा उनका आचरण के द्वारा प्रस्फुटित जो प्रकाशित जो वाणी इनके द्वारा जड़ो समाज के मंगल कर सकता बट ए बॉन्डेड सॉल कैन नॉट डू एनी गुड एक बद्ध जी जड़ो समाज का कभी मंगल नहीं कर सकता इंग्रेजी में एक कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम चैरिटी बिगिंस एट होम अगर किसी को दान करना चाहो पहले निजे अपना घर में देखो उनको दान करो करना सीखो फिर बाद में दुनिया को दान करने का अभ्यास करोगे जब अंतर से किसी भी हालत से अपना प्रतिष्ठा का वासना अपना दुनियादारी का कचरा भरपूर है हाउ ही कैन सीन कैसे अपराकित जगत का अपराकित जगत का भगवान का कीर्तन कैसे संभव है कैसे संभव है तो शब्द ब्रह्म तो उसका स्पर्श नहीं किया उसको तो अपराकृत शब्द ब्रह्म नहीं आए तो इसके द्वारा जगत का कैसे कल्याण होगा अपराखित जगत का शब्द ब्रह्म प्राकृतिक जगत का आदमी का हृदय में उदीस नहीं होता संभव नहीं अगर आपको एंजॉयमेंट चाहे इफ यू वांट टू एंजॉय देन व्हाई नॉट यू गो टू ए टीवी स्टार फिल्म स्टार व्हाई यू आर कमिंग टू मी लाइक अ फूल? बोका का माफिक हमारा सामने क्यों आए हो टीवी स्टार के पास जाओ फिल्म स्टार के पास जाओ आनंद लो नाचो झूमो अगर आपको सच्चाई का परवाह है देन यू कम टू मी डोंट वेस्ट माई टाइम हमारा पास समय नहीं है फालतू बकबास करने का समय नहीं है हमारा पास अगर सच्चाई को जानना है सिलो सरस्वती ठाकुर जी ने एडुकेटेड समाज में प्राय बोलते थे If I I seek the the the path leading to the absolute good, then I must ignore the countless voices of popular wisdom and listen only to that of the realized. <laughs> हम कोई बोका मूरख का मुख से कोई कीर्तन हरी कथा नहीं सुनना चाहते हमारा समय नहीं है दुनिया का और आंखें उठाकर देखो क्या हो रहा है इन द नेम अजन उपनिषद में एक बात आता है शायद आपने जाग्गवल् ऋषि का नाम सुने होंगे जो भी शुद्ध भक्ति का नहीं है कर्मकांडी का इनके दो पत्नियां थी एक गार्गी एक ध्यान अटेंशन प्लीज का नी गार्गी जब जागवल का जी संन्यास लेके प्रवज्ञा लेके जा रहे थे तो बोले मेरा जो दान दक्षिणा इतना तक इतना दिनों तक जो मेला इतना सारे प्रॉपर्टी संपत्ति क्या करे ये सब तुम दोनों में भाग करके मैं जा रहा हूं हमको अनुमति दो हम संन्यास में जा रहा है संन्यास लेके आज ये संपत्ति है आप दोनों में अंदर भाग कर दे गार्गी और कत्तायनी उस समय गार्गी कत्तायनी क्वेश्चन किए किसका पास जाग के जी सामिम आप किस लिए जा रहे हैं प्रवज्जा लेके संासके ले किस लिए जा रहे हैं भले अमृत का संध्यान ये अमृत कुंभ मेला में जो अमृत मिलता है वो उसका वो अमृत नहीं है इसका ड्यूरेशन बहुत कम है वोले अमृत अपराखित जगत का अमृत प्राप्ति करने का बाद लोग अमृतमय हो गया श्रेणंती अमृत सपुत्रहा इत्यादि वेदों का वचन है ध्यान नहीं देते हो आप तो जब जगवल के जी बताएं कि हम अमृत का संधान में जा रहा हूं तो कत्ता गर्गी दोनों ने बताई आप जो संपत्ति मेरा पास हम लोगों का पास छोड़ के जा रहे हो ये क्या ये संपत्ति के द्वारा हम वो अमृत को प्राप्त कर सकता है तो जागव, जागवल को जी माथा निचू कर बताए देवी संभव नहीं देवी संभव नहीं है तो जो संपत्ति हम हम लोग को आप दे जा रहे हो जिसके द्वारा अमृत प्राप्ति संभव नहीं है वो क्यों हम लोगों को दे यार उसको लेके हम न अमृतम स्नते तेना हम किम कुरियाम जिसके द्वारा हम ओ अपराग अमृत आस्वादन नहीं कर सके वो संपत्ति लेके हम क्या करें ये प्रश्न किए देर आज नो क्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ जाग्ञवल्ब जाग्ञवल में कोई उत्तर दे नहीं सके जर्मन दार्शनिक कैंट उन्होंने बताए जे रात का समय जब हम आसमान पर देखते हैं तो हमारा इतना डर आता है ये इनफिनिटी ब्रह्मांड के अंदर मैं कौन सी कीड़ा हूं कहा जाए कहां से आए दैट वाज इज डायरेक्ट फीलिंग एना थिंग उन्होंने बताए जब हम कुछ घटिया काम खराब काम कर देते हैं कर लेते हैं तब तो हमारा अंदर से कौन बोलता है किसने ऐसा किया ना जाने कौन बोलता है मेरा अंदर से ए, ऐसा क्यों किया क्यों ऐसा खराब काम किया ये लोग बाहर का दार्शनिक है वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने बचपन में न्यूटन वो सभी एक ही बात जब ये यूनिवर्स को देखते थे तो उसको महसूस होता था इसके पीछे एक मिस्ट्री है आइंस्टाइन ने साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री उधर लिखा हुआ है आइंस्टाइन ने जो लिखा उसको रख दिया आई वॉन्ट नो गॉड्स थॉट एंड द रेस्ट आर आर इन डिटेल्स ईश्वर का भावना हम जानना चाहते हैं यह बताओ आप संत महात्मा बनने आए हो साधु बनने आए हो डू यू बिलीव इन गॉड आई कैन प्रूव दैट यू डोंट बिलीव इन गॉड सील सिद्धांत सरस्वती को से बहुत बताए जो इतना आदमी जाते हैं चिल्लाते हैं सबका अंदर गुरु वैष्णव भगवान के लिए प्यार नहीं है पक्का और विश्वास भी है 100 भाग विश्वास नहीं है मोर और लेस दे आर अटैच विथ मायावात फिलोसॉफी मायावात सिद्धांत ईश्वर है कि नहीं ये बता ईश्वर है दुनिया बोलते हैं तीन कैटेगरी हमने आलोचना की एक एक चर्चा हम बार, बार नहीं करना चाहते जब एक जगह कर देते हैं फिर ईश्वर है कि नहीं कोई बोले ईश्वर है कोई बोले ईश्वर नहीं है कोई बोले ईश्वर है या नहीं है अब हमसे क्या मतलब का? कोई असुविधा नहीं है? रहो इसका चर्चा हुआ था अच्छा अगर ईश्वर है तो कैसा ईश्वर है कितना ईश्वर है अगर कॉन्टिनेंट बेसिस महादेश के अनुसार एक एक करके ईश्वर बनाया जाए ऐसा किसीम का ईश्वर है या तो देश या तो स्टेट का अनुसार या पर्सनली हमारा जो दिमाग दिल और दिमाग चलता है अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन मैन्युफैक्चर ए गॉड क्या बात है ईश्वर एक है कि बहु है क्या बात है फर्स्ट क्वेश्चन अगर बहू है तो कितना ईश्वर काउंट करो ओ भी ईश्वर का स्वरूप क्या है शिला स्वच्चिदानंद भक्तिविनाय ठाकुर जी ने बताए तमाम मनीषियों ने तमाम मनीषी पूरा पृथ्वी इन्होंने जजमेंट करकर एक सिद्धांत पर उतारे हैं कॉमन सिद्धांत ईश्वर एक है बहु नहीं ईसाई के लिए अलग सा ईश्वर क्रिश्चियन के लिए अलग सा ईश्वर और हिंदुओं के लिए अलग ईश्वर अलग अलग कंसेप्शन ये संभव नहीं तमाम मनुष्यों ने जो दिमागदार है यहां तक कि जो साइंटिस्ट का नाम हमने बताए तमाम दुनिया एक कंक्लूजन में आया इट सीन्स दे कैन नॉट से फॉर डेफिनेट लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर एक है बहु नहीं है हमारा लगता है क्योंकि वो उसका डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं है India is the land of spiritual cultivation. Those sages after long deliberation have given us अस इवन of spiritual spiritual knowledge. But I am so सो that I am not ready to accept it. Upanishad में बताया गया उत्तिष्ट तो, जागृत हो प्राप्त बरानुरशी तो, तय दुर्गम कवयो तुम जब तुम पतोस्त कवयती चल रहे हो एक शार्प एज ये जो नाइफ है तरवाल का ऊपर पेड़ रख के चल लो दिस इज कॉल मेटेरियल संसार ये जड़ जगत तुम्हारा है अभी हाँसी दो मिनट बाद रोना तीन मिनट बाद फिर हंसी हाँ फिर मरना जीना ये सब एंजॉय करना ये तुम्हारा जिंदगी है पउपा जी ने बताया टू गेट रीड ऑफ हिस्ट्री एंड एलिगड़ी इस कॉल हरी भजन इसका व्याख्या कवि करेंगे ईश्वर अगर एक है किसी भी नाम से पुकारा जाए वो दैट डजेंट मैटर कि भगवान सुनते हैं लेकिन ईश्वर के साथ कनेक्शन होने का कनेक्शन करने का क्या तरीका है क्या रास्ता है शुरू पे हमने बताए इसका बारे में काल अगर संभव है डेज़ इसमें वेदांतों से लेकर शब्दो ब्रह्मो और जड़ो शब्दों जिसमें डूबे हुए है दुनिया का आदमी हमारा मापिक बनावटी साधु सब डूबे हुए है कीर्तन करते हैं हरि कथा बोलते हैं सब जड़ो जगत का मेटेरियल साउंड का अंदर इसका अंदर आप सब डूबे हुए हो अगर कभी भी संतो महात्मा का कीपा आपका रूबे हो जाए तो उसके द्वारा आपका दिमाग का शुद्धि हो जाएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ योर हार्ट पॉसिबल जो काल को चर्चा किया था नई शांति क्रमांति स्प्री शन गो जद निस्किन हो जावत जब तक विशुद्ध हो निष्किचन का अनुगत तो नहीं करोगे इनके चरण के धूलि के द्वारा अपने को अभिषेक नहीं करोगे तब तो तक युवा फूल अब बोका ऐसे ही रहो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कीर्तन करो पागल बनाओ नचाओ कूदो कुछ भी करो देर इज नो सोल्यूशन देर इज नो सोल्यूशन मरना और जीना जाओ आपका जो बॉन्डेज है ये लोहे का बना हुआ और हम जो संत महात्मा का बेस में है हमारा भी एक बॉन्डेज है ये सोने से बना हुआ एक पंछी को लोहे का पिंजरे में रखा जाए या सोने से बनाया हुआ पिंजरा में रखा जाए व्हाट व डिफरेंस क्या पात्र क्या है बहुत तो? इनके लिए तो बद्ददसा, बद्ददसा ही है ये समझ में नहीं आता क्यों बहुपा जी ने बताए बड़ा बड़ा साउद महात्मा जो भजन करते करते पूरा दुनिया को कृपा कर सकता है ऐसा माफीक माफिक तो, संतो महात्मा का मुखाराबिन से हरिकथा सुनने का बाद भी यू कैन नॉट गेट बेनिफिट यह भी हो सकता है ये होना संभव नहीं लेकिन ये भी हो सकता है कब ताते जानी अपराध अछय पचो जब गुरु वैष्णव को अपमान करते हैं बार बार उसका अवहलन करते हैं गोरंग महापो बोलते हैं जो ये जो वैष्णवों का जो अवहलन ये हम सहन नहीं कर सकते उसी टाइम जब अपराध रहता है तो कई भी हरिकथा सुन लो आपका अंदर में कोई रिएक्शन नहीं होगा लेकिन एक सच्चा संत महात्मा का मुखाराबिन से पिघला हुआ आचरण से बहुत यह हरिकथा का एक बूथ भी आपका कानों पे आए some समर्ट of reaction will be there will be there must be there reaction होगा ही आपको चिंता करना पड़ेगा हमने क्या सुना है किस स्थिति में मैं पड़ा हुआ हूं यह सोचना पड़ेगा truth real and apparent I think you all are educated here एजुकेटेड शिक्षित है तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसका एक आपका सामने पेश कर देंगे ट्रूथ रियल एन एपर सच्चाई दो किस्म का होता है एक छो ऐसे ही ऑर्डिनरी सत्य और अपराकित सत्य ट्रूथ रियल एंड ऐपर तो बाद में हम चर्चा करेंगे ट्रूथ रियल एन एपरेंट एक पटरी पर राजधानी एक्सप्रेस जा रहा है एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर और दूसरा पट्टी से सेम या दूसरा एक ट्रेन जा रही हा? उसका भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर एक ही डिरेक्शन तो उसमें विज्ञान में क्या आता है एक ट्रेन का विंडो से दूसरे ट्रेन को आप देखोगे यू कैन फाइंड एज इफ यू आर स्टैंड स्टिल आपको लगेगा कि हम खड़ा हुआ है क्योंकि ट्रेन नहीं चलता क्यों यहां रिलेटिव वेलोसिटी आता है वेलोसिटी ऑफ दिस टर्न विथ रेस्पेक्ट टू दैट टर्न इज जीरो क्योंकि सेम डिरेक्शन में जा रहा है लगेगा ये फॉर दैट रेफरेंस फ्रेम और पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम के लिए ये सच्चाई ठीक है लेकिन सच्चा बात क्या है ये ट्रेन भी 100 किलोमीटर जा रहा है एक सौ किलोमीटर जा रहा है यही तो बात है ना और अगर ये ट्रेन 100 किलोमीटर इस तरफ जा रहा है दूसरा ट्रेन एक किलोमीटर इस तरफ जा रहा है ट्रेन का वेलोसिटी क्या होगा लगेगा ये मुहूर्त एक मुहूर्त में ट्रेन पास हो गया क्यों ट्रेन का जो वेलासिटी एक किलोमीटर दिगुना हो गया क्योंकि ऑपोजिट डिरेक्शन जा रहा है हंड्रेड किलोमीटर प्लस हंड्रेड किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर इच ट्रेन का गति भी वेलोसिटी हो गया ए ई ट्रेन का यात्री देखे ए ट्रेन का जात्री ये ए देखे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाजी ने बताए दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड। फॉलो ये जो जड़ जगत देख रहे हो ज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ट्रांसेंडेंडल वर्ल्ड वेदांतों से एक बहुत सिंपल उदाहरण दे दे एक मिरो का सामने आयना का सामने आप खड़ा हो जाओ खड़ा हो के बिंदी लगा लो कुछ भी कर लो श्रींगार कर लो अब पीछे से कोई वेदांति जिसका दांत नहीं है वेदांति वो कह रहे मैया क्या देख रही हो बोले क्या देख रहे हैं आपने देखा नहीं विपर्जय हो गया विपर्जय क्या ये तो सुंदर श्रृंगार किया ठीक है यू आर फूल देखो ज्ञान से देखो आपका डायना हाथ बाया हाथ हो गया आपका डा, डाइना पा, बाया पा हो गया डायना हाथ चलोगे तो बाया हाथ चल रहा तो यू थिंक इट्स ऑल ओके ओके आप सोचते हो दुनिया में रहते हो आप सोचते हो वी आर ऑल ओके वे यू ओके स्टे डोंट कॉल आस इन्वाइट आस तो उसमें क्या हुआ यह जो विपर्जय हुआ विपर्जय तो मालूम नहीं पड़ता दुनिया, दुनिया का आदमी समझ नहीं पाते इसलिए अपरागिक जगत में जाने के लिए जो अपरागित सत्य है ये सच्चाई और ए जगत का सच्चाई दोनों में डिस्काशन काल हो हम गौरीय फिलोसॉफी चैतन्य महाप्रभु पर अखिलेश चैतन्य महापू का दिखाया हुआ जो गौरी दर्शन इसका इसमें इंट्रोड्यूस एंटर्डू, कर, कराने के लिए इंट्रोडक्ट स्पीच चल रहा है आज काल दो तीन दिन ये होगा इसमें एक बात आज सुन रखो सुन के रखो काल फिर चर्चा होगा ए मेटेरियल वर्ल्ड ये अपरागिक जगत का विकृत प्रतिफलन है लेकिन आप बहुत मोज में हो लेकिन कब तक हाउ लॉन्ग दैट इज द क्वेश्चन जो बदता कुर चय मुहुरात्मो तस्मंत गुना भगवत माया के द्वारा मोहित तो होकर जिस गलत रास्ता पे आप चल रहे हो बाई द मर्सी गुरु महाराज एंड पहुपाद शॉर्टली यू कैन डिस्कवर योर फॉज बांछा कल्पोद्य पासिंद पतिथान पावन भवैश्यो नमो